तो की बात आई थी ना क्यूँकी अक्षरों पास रहने को तो ऐसा बोला था ना नीतरा तो हो गया हो गया तो अच्छा सकते किसको बोला था अध्यक्ष अध्यक्ष को बोला गया था तो सर्वत्र है अतीत है असल है नहीं संयम इंद्रीम तमबुद्धया संयमित लगाएंगे सर्वप्रथम बुद्धया के हित में रख रहने वाले वे सभी प्राणियों के हित में रस रहने वाले सभी प्राणियों का हित करने में लगे रहने वाले सर्वप्रथम बुद्धया सभी में समृद्धि करने, करने वाले सभी समुद्धि करने वाले मतलब इस कुछ भी फल प्राप्त हो अनुकूल हो या तो प्रतिकूल हो तो सभी समय कैसा उनकी बुद्धि रहे देखा जाता है बड़ा दुस्त हो जाती है ऐसा तो होता है जो फलित वस्तुएं हैं बिना उनका हिसाब होने नहीं चाहिए तो सर्वत्र ये समृद्धि करने वाले के वे तरू? तरू? के में लगे रहने वाले सभी में संबुधि करने वाले साधक इंद्रिय ग्रामन संयम में इंद्रियों का संयम करके या इंद्रियों का निग्रह करके मां व्यव प्राप्त मुझे ही प्राप्त करते हैं इंद्रियों का निग्रह करके मुझे ही प्राप्त करते हैं अर्थात इंद्रियों का निग्रह करके जो ऊपर आया है ना अक्षर वाले उस प्रकार कहे गए अक्षर ब्रह्मी की उपासना करके मुझे प्राप्त करते हैं इंद्री ग्राह्मण का निग्रह करके और ऊपर अक्षर की उपासना करके मुझे ही प्राप्त करते हैं अर्चा एक साथ लग रहा है क्या अच्छा ऊपर उपास ना ठीक ठीक बिल्कुल ठीक नहीं ऊपर आ गया, तो गया उपासना करते हैं मिला मिला न कर सकते हैं ना ऊपर को तो आ गया और क्रिया पर आ गया ना ऊपर वो उसकी उपासना करते हैं और यहाँ पर उपासना करके मुझे काफी करते है जो लेना तो क्रिया पर ऊपर आ चुका है जी तो वो तीसरे स्लोक का अन्याय आपको क्यों हो जाएगा तीसरे स्लोक श्लोक तीसरे स्लोक का अन्याय करने के लिए चतुर्थ श्लोक की अपेक्षा नहीं है किया so, परिपक्षार है hmm. hmm. ना तो so, तीसरे स्लोक का अन्याय करने के लिए चतुर्थ श्लोक की आवश्यकता नहीं है चतुर्थ श्लोक का अन्याय करने के लिए जब मांग ही प्राप्त बनते हैं मुझे प्राप्त करते हैं तो उसकी उपासना करके मुझे करते हैं ध्यान हिंदी ग्रामीण संयम और माँ से नियम का मुझे ही प्राप्त करते हैं या मेरे ही हो जाते हैं नियम का नियम नियम नियम नियम नियम करते करके संयक नियमन करता इंद्रियों का इंद्रियो ना नियम करके या तो संयम करके इसका नियम का रोक करके इंद्री समूह नी, तो को विषुओं से रोक करके रोकना तो कहाँ से समय के रोक करके अच्छी प्रकार करके या नियंत्रण करके नियंत्रण करके समृप्त करके हटा कर कहाषुओं ऐसी हटा कर इंद्री ग्राम कर तो इंद्रीय समुदाय और सर्वत्र कर के किया है सर्वस्वी काले सर्वत्र क्या है सर्वत्रि सभी सभी रखने वाले सभी काल में सम्बुद्धि रखने वाले असम बुद्धिया देखेंगे समा बुद्धि ऐसा सम्बुद्ध समा बुद्धि ऐसा सम्बुद्ध गोधरी समा ऐसी समाचार से तुल बुद्धि जीती है इसमें इसका अनुकूल और प्रतिकूल फल की प्राप्ति होने का इष्ट और अनिष्ट फल की प्राप्ति होने आरोप रहती है जिनकी उन्हें क्या कहते हैं संबुद्धि? उन्हें कहते हैं संबुद्धि मतलब संबुद्धि रखने वाले वे लोग ये एवं विधा जो ऐसे हैं कैसे हैं की सभी प्राणियों के हित में रख रहने वाले हैं और सर्वत्र समबुद्धि करने वाले हैं वे लोग इंद्री समूह का नियमन करके मुझे ही प्राप्त करते हैं ये एवं विधा जो ऐसे लोग है तुमाम वो मुझे ही प्राप्त करते हैं सर भूखे रहता है ना सभी प्राणियों के हित में रथ रहने वाले ये ध्यान लेना कि सभी के हित में रख रहना अच्छी बात है किसी को कष्ट न हो यथा युवक उपकार करना सेवा करना अच्छा है एक बार पहले भी आया था ना सर भूख हिटे रहता तो था आपको ध्यान प्रसन्न था, था? तो ये क्या ध्यान प्रकरण में आया था तभी वास्तव क्या है क्या देख लो न नहीं कहते हैं ध्यान योग के प्रकरण में तो वहाँ पर जो है कि ध्यान योग के प्रकरण में जो शब्द है एकांत में जाकर के बैठने का विधान आ, आ गया एकांत में जाकर के बैठिए इंद्रियों का निग्रह कीजिए किसी का हित हो पड़ेगा तो वहाँ पर अंस को भूतवा स्तर से भाषण अहिंसक हो सकती किसी को पीड़ा न पहुंचाना ही सबकी हिंसा करना है तो मनुष्य में आया है की सभी प्राणियों को अभय दे करके सन्यासी ले गई सन्यासी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा है कश्मीर बैठा है पंद्रह तो में का मतलब हो जाना मतलब क्या राष्ट्रीय होना ये अस्थितिया है एकांत में है। तो है। है। ये रहने का वहाँ पड़ा या विविध देश के अब कर्मी के लिए जरूरी है कि अच्छा है ज्ञान का है वहाँ अंतिगत करना पड़ेगा भुतवा अब देखेंगे चुनाव में वे सभी प्राणियों के हित में रख रहने वाले साधक मुझे ही प्राप्त करते हैं अब ये देखेंगे न अस्थित कि वक्तव्य न अब अच्छी नहीं है नेशान कि वक्त न कितु उदासको के विषय में कुछ नहीं कहना है उन उपासकों के विषय में कुछ नहीं करना है की कि माम प्राथमिकों के लिए मुझे प्राप्त करते होते हैं ऐसा लगाएंगे पहले उन उपासकों के विषय में अक्षर उपासकों का प्रशन चल रहा है न उन अब अक्षर उपासकों के विषय में कुछ नहीं कहना है मुझे प्राप्त करते हैं वे मुझे इसका मतलब क्या है वे मुझे प्राप्त करते हैं कोई संदेह है तो ये डिपेन्डेंट प्राप्त है की उन अक्षर उपासकों के विषय में कुछ नहीं कहना है की वे मुझे प्राप्त करते हैं क्योंकि मतलब अवश्य प्राप्त करते हैं इसमें तात्पर्य ही करते ज्ञानी की आत्मा ये मेरे मतम इसमें ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है ये कार्य है तो भी है तो उसे क्या कहना है पूर्व तो तो प्राप्ति ही, ही है ये तात्पर्य अब देखेंगे कि यहाँ पर जो है युक्तमता दूसरे में आया था ना तो युक्तम कौन है यहाँ पर है? जो सतु साकार रूप की करने वाले है वो कैसे है युक्तम है अब इनको ये सुन नहीं कहा जो अब अच्छा मिल ग करने वाले हैं उनको नहीं कहा क्यों नहीं कहा क्यूँकी वे तो ब्रह्म हो गए हैं ना <ड़िकौन्ति> देखो जब ये विचार करते हैं कोई तो कोई हमारे लिए अनुकूल क्या है प्रतिकूल क्या है तो अपने से भिन्दु के विषय में विचार करते हैं अनुकूल या प्रस्कूल अपने विषय विचार करते हैं अपने से <जिन्यान्ति> अपने से भिन्दु के विषय में विचार किया जाता है याथवा अहिश्चितम है और जो तो अपने स्वरूप ही हो गया है उसमें कोई तो विकार करना है क्या इसमें उनको नहीं पसंद करता है इस तरह से जब ये आगे आता है नहीं भगवत रूपा नाम कथान स्वरूप महापुरुषों भगवत महापुरुषों के विषय में युद्ध समत्व व आयुक्त समत्वाम भगवत स्वरूप महापुरुषों के विषय में युद्ध समत्व अथवा अयुक्त नहीं कहना चाहिए नहीं एक तरह मिल जाएगा भगवत सतम का महापुरुष का नाम कर सकते है भगवत स्वरूप महापुरुषों के युद्ध अथवा अथवाम कैसे नहीं कहना चाहिए लग जाएगा न उनको जो अपने स्वरूप ही हो गए न उनको युक्त कर सकते अपने स्वरूप ऐसी अलुचितम युद्ध कम क्या है अलुचितम क्या है अपने घूमने के विषय कहा जाता है जिनका नहीं हुआ है इसमें स्वयं प्राक भगवान की उपासना करने वाले है उनको युद्ध कहा जाते हैं लग गया हमने क्या बताया था? था करने में फिर है, उन्हें विए विए था और है सुगम साकार अभी वही चल रहा है निर्गुण का अक्षर गर्म का चल रहा है ना तो अभी अक्षर गर्मता ही चल रहा है, चला है अभी अव्यताशक्त क्लेश अभीतर अव्यक्ताशक्त अव्यक्ता ही गति दुख अवाप्यसे क्लेशा अभी तव्यक्ताशक्तसा अव्यक्ता ही गति दुख्भि अवाप्यसे अव्यक्ता सत्य के अव्यक्ता सत्येत काम पैसा कर लेना अव्यक्ति में लगे हुए चित्त वाले साधकों को अव्यक्त में लगे हुए चित्त वाले साधकों को जो अव्यक्त अक्षर में है अपना निराकार स्वरूप है अव्यक्त अक्षर में ब्रह्म में लगे हुए चित्त वाले साधकों को अधिकतर क्लेस होता है क्या होता है अधिक बीच मतलब जो सगुण साकार रूप की उपासना करना भी सुगम नहीं है उसमें भी क्लेस होता है उनको भी अधिक क्लेस होता है पर की जो उनको उनकी अपेक्षा अधिक कर प्लेट होता है उनको अधिक क्लेस उनको अधिक कर होता है क्योंकि बहुत ऊंची स्थिति है नाकार बताएंगे की यहाँ पर देहात बुद्धि को छोड़ना बड़ा कठिन है और देहात बुद्धि का प्रयास करने में बहुत क्लेस होता है बहुत वो ध्यान देना पड़ता है कभी देहा हमारी हो जाए तो कहीं सकती होगी आसक्ति करिए हमारे अच्छा रहेगा मेरे लिए किसके लिए अच्छा रहेगा अपना के लिए भी देखा कहीं आसक्ति नहीं होगी राग नहीं होगा देश नहीं होगा संग्रह नहीं होगा कुछ नहीं होगा ऐसे देहात बुद्धि को सोने के कारण होता है अच्छा और सदन का भगवान की प्रार्थना करने से उनकी कृपा से उनके क्योंकि अव्यक्ति देवी देवदी का राष्ट्रीय किया है दे ये देहात बुद्धि वाले ठीक है क्यूँकी देहात बुद्धि वालों को अव्यक्ता गति दुखम अवाक्य थे देवदी क्यूँकी देहात बुद्धि करने वालों को अव्यक्ता गति गति का यहाँ पर भाषा किया अक्षरात्मिका अथवा आप कर सकते है आत्म स्वरूप दुख से प्राप्त होता है दसवीं दर्श कर लेना यहाँ पर प्राप्त आत्म स्वरूप भारत ने अक्षरात्मी का अर्थ किया है तो अक्षरात्मा का यहाँ पर आत्म स्वरूप ही है क्योंकि देहात क्योंकि देहात्म बुद्धि वालों को अव्यस्त आत्मस्वरूप दुख से प्राप्त होता है कैसे प्राप्त होता है दुख से किसको प्राप्त होता है देहात्म बुद्धि और जिनकी देहात बुद्धि निर्भर हो गई है उनको दुख है क्या नहीं। आ, तो लेकिन देहात बुद्धि को मृत करनी ही पड़ती है पहले वो तो बहुत कर्फ होता है दे देखेंगे यद्यपि कराना यद्यपि मेरे लिए कर्म आदि को करने में लगने वाले लोगो को यद्यपि मेरे लिए कर्म आदि करने में लगे हुए साधकों को मेरे लिए कर्मादी करने में लगे हुए साधकों को अधिका क्लेता एवं अधिक क्लेश होता है अधिक क्लेश मत करो धर्मो मत भक्त आसक्ति रही होने में सभी प्राणियों के प्रति बजित होने में भी नृत्य होता ही है हमेशा तो सूक्ष्मी रखनी पड़ेगी किसी के प्रति बज न रहे किसी के प्रति आसक्ति ना हो उसमें तो भी तो होता है तो वही कैसे अधिक क्लेस होता है क्लेश अधिका एवं यहाँ अर्धविरा चाहिए और क्लेशा अधिकतर किन्तु अधिकतर क्लेश अक्षरात्म नाम का अर्थ है अक्षरो उपासना करने वाले अक्षर में आत्मा काम को क्या होगा अच्छा। ये हमने जो है ना ये तात्पर्य अर्थ बताया है अक्षरोंपासना करने वाले यानी आत्मा चित्तम व्यस्त अक्षरों उपासना करने वाले परमाचदर्शी साधकों को देहाभिमान का अर्थ है हाँ देहाभिमान है ना देहाभिमान के परिचयात के कारण अधिकतर क्लेस होता है अक्षरों किसना अच्छ... करने वाले यथार्थ ज्ञानी साधकों को देहात्मा देहाभिमान है ना इसका देहात्म बुद्धि भी अर्थ रह सकते हैं देहात्म बुद्धि परिचयात के कारण अधिकतर क्लेशा अधिकतर क्लेश होता है मिल जाएगा देहा देहा विमान अब करते हैं, हैं अब देहां क्या चेता चेतान है की अव्यक्त में आसक्त चित्त है जिन साधकों का उन्हें क्या कहते हैं अव्यक्ता सत्य चेतता शेषाम सख्ती को बुझन में क्या बनेगा अव्यक्ता सत्य चेतकाम अव्यक्ता ही कर या गति क्यूँकि जो गति गति करते भाष्यकाल में किया है यहाँ पर अक्षरा प्राप्त अक्षर अष्टभू अक्षरभूप का मतलब है यहाँ पर आपूर्ण अक्षरा स्वरूपा और व्यक्त शब्द स्त्रीलिंग है नाशेषण गति है गति भी स्त्रीलिंग होता है तो अक्षरा स्त्रीलिंग किया है आत्म स्वरूपा अर्थ है लगभग स्वरूप दुखा देवी दर्श किया है भाषण में देहाभिमान वी देहाभिमान वाले मनुष्यों को अपनी देखा हाँ की देहामान वाले मनुष्यों को या देहात बुद्धि करने वाले मनुष्यों को देहाभिमान होता है ना कि हम बड़े पहलवान हैं, है ने? बहुत बने हमारे अंदर बहुत सुंदर है बहुत हम हर दिन में मर जाएगा ऐसा भी होता है तो दिखे। तो दिखे। ना मैजूर हूँ खुश हूँ दुबला हूँ पतला हूँ घर में बहुत सुंदर होगा क्या है देहात बुद्धि करने वालों को दुख को त्रस्त होता है असाधरा अधिकतर के होता है अक्षरों का नाम जड वर्थन अक्षरों का जो व्यवहार होता है जो आचरण होता है सदरिष्टाइव उसको आगे बढ़ेंगे अक्षरों का जो आचरण होता है उसको आगे बढ़ेंगे बताया है नहीं तो देहा होगा ना क्या करने में उभृत होना पड़ेगा त्याग करने में प्लेस होता है ये बताया क्लेस है।, है पर इसकी अपेक्षा कम है हा हाँ दियाग मांद दियाग मांद दियाग होता। तो हाँ देहा होगा देहाग में विशेष नहीं हाँ इसके ये त्याग शुरू होना करनी है अब उनको भगवान के उपासना करनी है तो भगवान भगवान बैठा रहा है उनको उनको भगवान का सहारा है इसलिए अधिक केस बताया इनको भगवान का सहारा नहीं है तो क्या हुआ अधिक कर दिया भगवान का ही सहारा लेने लगे तो उसने काल में पास में है ना ये लेने लगा तो इसलिए जाकर स्वरूप किया चिंतन करने वाले भी भगवान की सामना लेते हैं तो हर जरिए बाधा आ जाती है अब देखेंगे ना देखो ये सर्वाणि मां मतपरा अन योग किंतु ये सर्वाणि सर्वा कर्मा मई सन्य मतपरा अनन अनने माम ध्यानता उठा सके ये सर्वान कर्माणी मरी संय जो साधक सभी कर्मों को मुझे अर्पित करते सभी कर्मों को मुझे अर्पित करते हैं की जो कुछ कर रहे हैं ना हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं कर्म क्यों करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए जो शास्त्र कर्म है जो, जो तो विविध तो तो कर्म है उनके कर्मे से भगवान प्रसन्न है कर्म का फल हमको मिलेगा इस उद्देश्य से भगवान प्रसन्न होते हैं और ये कर्म हमारे नहीं है भगवान के हैं जिनको जो साधक सभी कर्मों को मेरे लिए अर्पित करके मत पड़ा मेरे परायण होकर के अनन्न योगे अन्य योग के द्वारा ही यहाँ योगे कर्म कर लेंगे धन योगेन अनन्य ध्यान योग, योग के द्वारा ही, ही।, ही। अनन्य ध्यान योग के द्वारा माम एवं ध्यानता अन्योग माम यो ध्यानता अनन्य योग के द्वारा योग कर अनंत ध्यान अनन्य ध्यान योग के द्वारा मेरा ही चिंतन करते हुए ध्यानता करते हुए या चिंतन करते हुए अनन्य ध्यान योग के द्वारा मेरा ही चिंतन करते हुए उपासना करते हैं मेरा ही चिंतन करते हुए उपासना करते हैं पांच ही तक आया है निर्गुण निराकार का और ये जो है ना सभी कर्मों को मेरे लिए अर्पित करके करना है तो मत करो परमो मत मत और मत और परमो आया है ना तो ये सगुण साकार यहाँ पर ये सर्वान कर्मानी जो सभी कर्मों को मुझ में अर्पित करके मत करा का समाप्त करते अहम करा ये शाम के मत करा मैं श्रेष्ठ हूँ जिनके लिए मैं श्रेष्ठ हूँ जिन साधको के लिए उन्हें क्या कहते हैं मत कर मेरे परायण मत पराण संचार हो गया कि मेरे परायण होकर मुझको श्रेष्ठ मानने वाला होकर के मुझको श्रेष्ठ मानने वाला यदि व्यक्ति तो जिसको श्रेष्ठ मानता है तो उसे भय करता है या नहीं करता और उसे भय करने के कारण कभी भी निषि नहीं करता पापाचरण नहीं करता है तो उनको श्रेष्ठ मानेगा तो मानकर पापाचरण नहीं करेगा और व्यक्ति जिसका श्रेष्ठ जिसको श्रेष्ठ मानता है उससे भी मिलने की इच्छा करता है तो मिलने लिखी जो श्रद्धा होगी उनसे है ना मिलन की ये ये ये और तो मुझे मुझे से श्रेष्ठ मानने वाला हो कर मत पर संसा कर मुझे श्रेष्ठ मानने वाला हो कर ए है ना अनदेन ए को भाष्यकार समझा रहे हैं अभी अनन्या पद को समझाएंगे ऐसा देंगे की आत्मा विस्वूप मुक्त अलंबनमें यस् आत्मन कपने अपने अपने को अपने आ, अपने विस्तृत जो जो विश्व भगवान है ना अपने विस्तृत भगवान को छोड़कर मुक्ता है अपने विस्तरूप भगवान को छोड़कर अन्य आलम्बन अन्य आरम्बन विद्यमान नहीं है जिस योग का या अन्य आलम्बन अविद्यमान है जिस योग का यश कर लेना यश योग जिस योग अन्यन और योगेन समान भी बक्ति है ना तो अन्य पद किसको कहेगा योग को यहाँ पे यश से लेना योग कि अपनी आत्मा वित्त विंसियों को छोड़कर अन्य आलम्बन नहीं अन्य आलम्बन विद्यमान है जिस योग, योग का उपयोग को तो क्या कहेंगे अनं क्या कहेंगे अन्य आलम्बन विद्यमान नहीं जिस योग का उपयोग को क्या कहेंगे अनंत एन से क्या होगा अन तो केवल अन्य क्या होगा केवल तो कर सकते है केवल अनन्न योग ऐसी योग कर्षकार समाधीना ध्यान देंगे ध्यान योग की पराक स्थाई क्या होती है समाधि समाधि इसलिए यहाँ पर अनंत योग द्वारा, अनन्य के द्वारा अनंत तो समाधि के द्वारा अथवा अनंत ध्यान के द्वारा भी कर सकते हैं अनंत ध्यान योग के द्वारा ठीक से हाँ केवल मतलब मतलब अनंत ध्यान योग के द्वारा अनंत का केवल किया है केवल इसलिए किया है क्योंकि दूसरा सूर्य आवलंबन नहीं है अनन्य ये ये अन्य ध्यान योग के द्वारा माम का मेरा चिंतन करते हुए करते करते हैं। हाँ ये भक्ति है सदम साकार भगवान की भक्ति है ये चिंतन करते रहना है कब तक जानवे ऐसी लेकर के नहीं नहीं ये जो है ना सांपिक के अनुसार जो उपासना है ना उपासना तो कर्म के अंतर्गत दिखाई जाती है ज्ञान ऐसा हाँ अब देखेंगे जो उपासना है ना नब फिर बात करेंगे कर्म भक्ति और ज्ञान तो फिर भक्ति अलग ही हो गई है, ना। है? हाँ तो कर्म स्थान में देंगे सिद्धांत तो के अनुसार बच्ची दिखने लगी हाँ हाँ उपासना तो कर निर्गुण उपासना भी तो एक कर्म है और वहाँ ऐसा जो है बोल हो जाना ये यहाँ अच्छा। निर्गुण उपासना बोध हो रहा है ना एक उपासना वो भी होगी आजाम सिंह इनका क्या होता है कौन जो अनन्य ध्यान योग के द्वारा मान ध्यान का उपास मेरा चिंतन करते हुए उपासना करते हैं समुद्र का मृत्यु संचार का मई मई आवेशित आवेशित अच्छा। अब देखेंगे यहाँ पर ऐसा लगाइए पार्क मई आवेशित आवेशम के मृत्यु संसार सागरा समुद्रता नात कम छुट दिया पार्क अहम लगा लेना पार्थ अहम आवेश मृत्यु संसार ये पार्थ में ये में, में ने ने मेरे ने लगाए हुए चित्त वाले मेरे ने लगाए हुए चित्त वाले उनको मेरे ने लगाए हुए चित्त वाले उन उपासकों का मृत्यु संसार सागर से मृत्यु दे देखना है मेरे में लगाए हुए चुप्प वाले उन उपासकों उन उपासकों का मृत्यु संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ मैं तो पहले सोच सकते मैं मेरे में किसी लगाए हुए उन उपासकों का मृत्यु संसार सागर ऐसी समुद्धार करने वाला होता हूँ है।, है ना मैं तो शीघ्र उद्धार कर देखता हूँ किससे मृत्यु संसार सागर से। का में अब इन सबों का व्यासान भाषण में देखेंगे करके मध्य उपासना के पराणाम मेरी एकमात्र मेरी उपासना में लगे हुए है एक बात मेरी उपासना में ही लगे हुए मेरी उपासना करने में ही समुद्र समुद्र करके लगे हुए समुद्रता कुत किससे कुटा किससे उद्धार करने वाले इतिहा इस पर कहते हैं मृत्यु संसार सागरा मृत्यु संसार सागरा को समझाते हैं मृत्यु संसार संसारा मृत्यु संसारा मृत्यु संसार को क्या कहते है मृत्यु संसार ध्यान देंगे मृत्यु से ऐसी तृतिया मृत्यु नृत्युना युक्ता मृत्यु युक्ता तृतिया का पुरुष समाप्त हो जाएगा और मृत्यु युक्ता क्या संसार संसारा कर्मधारे होगा युक्त पद का दूर हो जाएगा कभी मृत्यु संसारा का क्या हुआ मृत्यु युक्त संसारा मृत्यु युक्त संसार को मृत्यु संसार कहते हैं यहाँ अर्थ ग्राम लेना मृत्यु संसारा के बाद सागरा यु मृत्यु युक्त संसार लेना है मृत्यु मृत्यु युक्त संसार मृत्यु युक्त संसार ही सागर ता, के समान है मृत्यु युक्त संसार ही कैसा है मृत्यु युक्त संसार सागर के समान ही है ऐसा कर लेना मृत्यु युक्त संसार कहता है सागर के समान ही है सागर का समय पता नहीं चलता है ना कितना गहरा है कितना बड़ा है ऐसे संसार का भी पता नहीं चल पाता है सा एव सागरा यू। सागरा यु ये मृत्यु युक्त संसार सागर के समान ही है सागरा यू एवं ऐसा कर दिया नहीं कर सकते यू के बारे सागरों दुरुपर स्वात इस सागर को पार करना कठिन होने के कारण अस्मात लिखा है इसलिए यस्मात का अध्ययन कर लेना क्योंकि सागर को पार करना कठिन है अब मैं नार नहीं पंचमी से निकल जाएगा दूसरा स्वाद गुरुत् पंचमी से क्यों निकलेगा क्योंकि सागर को गुरुत्तर है ना दुरुत्तर का तो क्या है कि उस पार जाना कठिन है क्योंकि सागर को पार करना कठिन है इसलिए मृत्यु युक्त संसार सागर से उन लोगों का समुद्धार करने वाला मैं होता हूँ इसलिए मृत्यु युक्त संसार सागर से उनका संयत उद्धार करने वाला मैं बनता हूँ है ना तो भगवान उद्धार करते हैं उनका उद्धार करने वाला मैं क्योंकि सागर को उपहार करना कठिन है इसलिए मृत्यु युक्त संसार सागर से उनका सम्यक उद्धार करने वाला मैं स्थित होता हूँ मैं स्थित सम्यक उद्धार करने वाला होता हूँ नचरात है ना इसको कैसे अर्थ करे नहीं नहीं नहीं चिंतर आ गया है ना तो उसके अनुरूप अर्थ होना चाहिए कि मृत्यु के संसार सागर से समुद्धार करने वाला मैं होता हूँ न चिरात कर से से नहीं नचिरात का अन्वेय पहले नहीं करना कि उनको मृत्यु के संसार सागर से संजय उद्धार करने वाला मैं होता हूँ अखिल ऐसा निरात निलम्ब से नहीं बिलम्ब से सर्जी की उसी भी न चिरात करेंगे बिल्ब से नहीं सर्जीन तो क्या क्षिप्र में उधार करने वाला होता हूँ पार से मई आवेषित किसान यहाँ पर अर्थ बता रहे हैं कि मुद विश्व रूप में आवेशित आवेश यहाँ पर समाहित समाहित का चित्र वे सित मुद रूप में प्रदृष्ट है चित्त जिनका मुद विश्व रूप में लगा हुआ चित्त है जिन साधकों का उन्हें क्या कहते हैं मई आवेश उनको उनका मैं चित्र कर देता हूँ ठीक है लेकिन भगवान में चित्त लगना बड़ा कठिन है भगवान ने हम सिख लगना बड़ा कठिन में समझ जाता तो है भगवान तो ने लेकिन सभी तो अभ्यासों से बजराग्य तो है बजराग और अभ्यास के तो द्वारा मन को तो बस निकल गया संभव है लेकिन उसके लिए करेगा जो तो पाएगा यथा एवं क्योंकि ऐसा है तकमात तो उस कारण से क्योंकि ऐसा है उस कारण से जो तो घना मयि मयि मन आग मयि मन आग मयि बुद्धि निवेशया निविष्य मयि निवसीष्य मय अतः ऊर्धन संशय क्योंकि ऐसा है क्योंकि उनका मैं शीघ्र संसार सागर से उद्धार करता हूँ क्योंकि उनका मैं शीघ्र संसार सागर से उद्धार करने वाला हूँ इसलिए भगवान कहते हैं मई एवं आधत् मुझने ही मन को लगाओ भगवान के बच्चे मैं उसमें एवं लगाए है मई एवं मुझने ही मन को लगाओ जो संकल्प विकल्प करने वाला मन है ना मुझल ही संकल्प विकल्प करने वाले हन को लगाओ मई बुद्धि एवं यहाँ लेना कि मुझे ही बुद्धि को लगाओ मुझे ही निश्चय करने वाली बुद्धि को लगाओ निविष्ट की मई एवं अतउ का पश्चात मई एवं निवशित मेरे में ही निवास करोगे या इसके पश्चात मेरे में ही रहोगे न संशया इसमें कोई संशय अटाउम अटाउम करके इसके पश्चात नोगे न संशया इस विषय में कोई संशय नहीं है लगाइए मई विश्वरूपर विश्वरूप ईश्वर में भी मना संकल्प विकल्प आत्मकम मना की संकल्प विकल्प आत्मक मन या संकल्प विकल्प करने वाले मन को मुझते ही लगाओ आदर्श कर स्थापय कर स्थिर करो या लगाओ ये ही निश्चय करने वाली बुद्धि को लगा या पर कर प्रश्न होता है की मत स्वरूप निश्चित रूप ऐसी मेरे स्वरूप ऐसी तू मेरे में ही निवास करेगा तू मेरे में ही इसके पश्चात इसके पश्चात जो राष्ट्रदार अचार से लेते हैं शरीर आता की शरीर आपके पश्चात तू मेरे रूप से मेरे में ही निवास करेगा मदनाता शरीर त्याग के पश्चात मेरे रूप से तू मेरे नहीं रहेगा मतलब जीवन भर यदि ऐसा कर रहा है कोई कि मेरे नहीं मन को लगा रहा है मेरे नहीं बुद्धि को लगा रहा है तो देव त्याग के पश्चात भगवान ही रहेगा उसे अलग रहता है भगवान ऐसी ये भी स्वप्न होगा अगली दिन हाँ भाष्यकार भगवान ने प्रस्तावना और न संत्या हाँ शगुण उपासना है लेकिन ज्ञान द्वारा भगवत कृपा ऐसी सगुन उपासना चल रहा है सगुन का ध्यान चल रहा है तो सगुन के ध्यान मर्द दी लगाने के मतलब है सगुन का ध्यान हो रहा है सगुन की उपासना हो रही है तो देख के आपके पश्चात वो मुझ में ही निवास करेगा मतलब ये उसको क्या होगा अंतिम में भगवत कृपा ऐसी ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा भगवान तो शुरू हो जाएगा दादाजी क्या है समझाया ना तो भगवान ही उसको ज्ञान मिलने तो मेरे में ही रहेगा न संशया अ कर्तव्य इस दिशा में संशय नहीं करना चाहिए अथा नोगेन तथा धनयान अथ यदि कल्यना हे धनंजय यदि तू समाधातु न सकनोजय स्थिर समाधातु न सकनोसी मेरे में चित्त को स्थिर नहीं लगा सकती है और हे धनंजय यदि हूँ मेरे में चित्त को स्थिर नहीं लगा सकता है तो को भगवान में लगना बड़ा कठिन है लग जाए फिर स्थिर हो जाए इधर उधर में जाए लगातार लगा रहे तो क्या बहुत कठिन है ना कभी भगवान बता रहे हैं यदि तू मेरे में को स्थिर नहीं लगा सकता है तो सता था तो अभ्यास योग है नाम आपको अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा फिर अभ्यास योग करो अभ्यास योग का है मतलब स्थिर नहीं होता है तो बार बार चित्र को उनमें लगाना कहीं चित्र जाए वहाँ से हटा उनमें लगाना ऐसा बार बार लगाने का अभ्यास करना और अभ्यास में भी असमर्थ है तो दस मैं बताएंगे हम ऐसा बता सब दिया है अब जो लाभ है वो वहाँ से ही आता है अत एवं एवं कर एवं इस एवं कर जैसा मैंने कहा है जैसा मैंने कहा है तथा वैसे उस प्रकार जिस प्रकार मैंने कहा है अत कथ यदि जिस प्रकार मैंने कहा है अत कथा यदि उस प्रकार मेरे में शिष्य को अचल स्थापित नहीं कर सकता है स्त्र का फैसल था? अचल स्थापित था? नहीं कर सकते हो पता कहते तो इसके पश्चात हो इसके पश्चात अभ्यास योग एन अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो अभ्यास योग को जो है ना भाष्यकार भगवान समझाते है एक सर्वता समाहित पुनः पुनः स्थापनम अभ्यासा सर्वता समाहित एक आलम्बने पुनः पुनः स्थापनम सबोर से हटाकर एक आलम्बन में सिक्त को पुनः पुनः स्थिर करना सब ओर से हटाकर एक आलंबन में चित्त को सुना सुना स्थिर कहलाता है सब ओर से हटाकर सब ओर से, से चित्त को से हटाकर के एक आलंबन में चित्त को पुनः सुना स्थिर करना चित्त के भगवान में लगाया भाते वाला फिर लगाया भाग्यवास का सुना सुना स्थिर करना अभ्यास कहलाता है ये जरूरी अभ्यास करना इसके बिना भी काम नहीं करना योगा सत्य कह लेना अभ्यास अभ्यास पूर्वक योग तो क्या कहेंगे अच्छा तथ्य योग की अभ्यास पूर्वक योग यही अभ्यास योग है ना अभ्यास पूर्वक योग है मतलब अभ्यास पूर्वक योग कैसा है समाधान लक्षण समाधान लक्षण मतलब एकाग्रता रूप लक्षण वाला एकाग्रता रूप लक्षण वाला तेम अभ्यास योग है उस अभ्यास योग के द्वारा या एकाग्रता लक्षण रूप एकाग्रता लक्षण वाले अभ्यास योग के द्वारा मुझ विश्वरूप को प्राप्त करने की इच्छा करूँ इस मान के लिए मैं विश्व रूप और विश्व करते प्राप्त हूँ